भय से अभय की ओर सद्गुरु ओशो के प्रवचनांशों का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक 15 समाधि में न क्रोध न भय दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखेशनि दुख दुखप्रज्वर आदि व्याधियों के प्राप्त होने पर जिसका मन उद्विग्न नहीं होता सुखप्रद विषयों में जिसकी स्पृहा नहीं होती और जिसको भय और क्रोध नहीं होते उस मुनि को स्थिति कहते हैं सब सुख की उत्तेजनाएं परिचित होने पर दुख हो जाती हैं, सब दुख की उत्तेजनाएं परिचित होने पर सुख बन सकती हैं सुख और दुख कन्वर्टिबल हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं इसलिए बहुत गहरे में दोनों एक ही हैं, दो नहीं है क्योंकि बदलावत उन्हीं में हो सकती है जो एक ही हो सिर्फ हमारे मनोभाव में फर्क पड़ता है चीज वही है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है इसलिए कृष्ण ने दो सूत्र कहे पहला कि दुख में जो उद्विग्न ना हो दुख में जो अनुद्विग्न मना हो सुख की जिसे इस प्राहना हो जो सुख की आकांक्षा और मांग किए ना बैठा हो तीसरी बात क्रोध भय जिसमें ना हो यहां एक बात बहुत ठीक से ध्यान में ले लें क्योंकि उसके ध्यान में न होने से सारे मुल्क में बड़ी नासमझी कृष्ण कह रहे हैं कि जिसमें क्रोध और भय न हो वो समाधिस्थ है वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो क्रोध और भय को छोड़ दे वो समाधिस्थ हो जाता है वो ये नहीं कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं जो समाधिस्थ है उसमें क्रोध और भय नहीं पाए जाते हैं इन दोनों बातों में गहरा फर्क है क्रोध और भय जो छोद है वो समाधिस्थ हो जाता है ऐसा वो नहीं कह रहे हैं जो समाधिस्थ हो जाता है उसका क्रोध और भय छूट जाता है ऐसा वो कह रहे हैं आप कहेंगे इसमें क्या फर्क पड़ता है ये दोनों एक ही बात है ये दोनों एक बात नहीं है ये बहुत फासले पर हैं विपरीत बातें हैं जिस आदमी ने सोचा कि क्रोध और भय छोड़ने से समाधि मिल जाती है वो क्रोध और भय को छोड़ने में लगा रहेगा समाधि को कभी नहीं पा सकता और जिस आदमी ने सोचा कि क्रोध और भय को छोड़ने में समाधि मिल जाती वो क्रोध और भय से लड़ेगा और क्रोध से लड़के आदमी क्रोध के बाहर नहीं होता भय से लड़के आदमी भय के बाहर नहीं होता भय से लड़के आदमी और सूक्ष्म भयों में उतर जाता है क्रोध से लड़के आदमी और सूक्ष्म तलों पर क्रोधी हो जाता है मैंने कहानी सुनी मैंने सुना है कि एक आदमी की ख्याति हो गई कि उसने क्रोध पर विजय पा ली उसका एक मित्र उसके परीक्षण के लिए गया सुबह थी सर्द थी अभी लेकिन सूरज आया था शायद साधु चार बजे रात से उठाया होगा आग जला के आग तापता था फिर आग भी बुझ गई थी फिर राख ही रह गई थी अब भी साधु बैठा था मित्र आया उसने पास आके नमस्कार किया और कहा कि थोड़ी बहुत आग बची या नहीं साधु ने कहा नहीं देखते नहीं अंधे हो कोई आग नहीं है राख ही राख वो आदमी हंसा उसने कहा कि नहीं बाबा जी थोड़ी बहुत तो बची ही होगी राख के नीचे दबी होगी साधु ने कहा आदमी कैसे हो मैं कहता हूं नहीं है आग उस आदमी ने कहा जरा कुरेत के तो देखें शायद कहीं कोई चिंगारी पड़ी ही हो साधु का हाथ अपने तो चमीटे पर चला गया उसने कहा तू आदमी है कि जानवर मैं कहता हूं नहीं है कोई आग आदमी ने कहा बाबा जी अब तो चिंगारी भी नहीं लपट बन गई है वो जिस आग की बात कर रहा है वो क्रोध है वो जिस राख की बात कर रहा है वो ऊपर का दमन है एक छोटी सी चर्चा पता नहीं उस राख में आग थी या नहीं लेकिन साधु में काफी आग थी वो निकल आई जरा सी चोट और वो निकल आई उस तो आदमी ने कहा मैंने भी यही सुना था कि राख ही राख बची है आग नहीं बची यही देखने आया था लेकिन आग काफी बची है राख ऊपर का ही धोखा है भीतर आग है क्रोध से जो लड़ेगा वो ज्यादा से ज्यादा क्रोध को भीतर दबाने में समर्थ हो सकता भय से जो लड़ेगा वो ज्यादा से ज्यादा निर्भय होने में समर्थ हो सकता अभय होने में नहीं निर्भय का इतना ही मतलब है कि भय को भीतर दबा दिया भय आता भी है तो कोई फिक्र नहीं हम डटे ही रहते हैं अभय का मतलब बहुत और अभय का मतलब भय का अभाव निर्भय का अर्थ भय के बावजूद भी डटे रहने की हिम्मत अभय का मतलब फियरलेसनेस निर्भय का मतलब ब्रेवरी बड़े से बड़ा बहादुर आदमी भी भयभीत होता है अभय नहीं होता अभय होने का मतलब भय है ही नहीं निर्भय होने का भी उपाय नहीं भय बचा ही नहीं तो जो आदमी लक्षण को लक्षण है ये ये कृष्ण लक्षण गिना रहे हैं कॉजेज नहीं कॉन्सिक्वेंसेज गिना रहे हैं ये कारण नहीं गिना रहे हैं लक्षण गिना रहे हैं कि अगर क्रोध ना हो अगर भय ना हो तो ऐसा आदमी स्थिति है लेकिन हम आमतौर से उल्टा कर लेते हैं हम कह सकते हैं कि एक आदमी का शरीर अगर गर्म ना हो तो उस आदमी को बुखार नहीं है ठीक इसमें कोई अड़चन नहीं मालूम पड़ती एक आदमी का शरीर गर्म ना हो तो उसे बुखार नहीं है लेकिन एक आदमी का शरीर गर्म हो तो उसके शरीर को ठंडा करने से बुखार नहीं जाता पानी डालने से बुखार नहीं जाता बुखार अगर पानी डाल के मिटालने की कोशिश की तो बीमारी की जाने की उम्मीद कम बीमार के जाने की उम्मीद ज्यादा है नहीं शरीर पर बुखार जब देखता है चिकित्सक टेम्परेचर देखता है तो यह जानने के लिए देखता है कि बीमारी कितनी है भीतर जिससे इतना उत्ताप बाहर उत्ताप सिर्फ लक्षण है, उत्ताप बीमारी नहीं है शरीर कहीं भीतर गहन संघर्ष में पड़ा है उस संघर्ष के कारण उत्तप्त हो गया है शरीर के सेल्स शरीर के कोष्ट कहीं लड़ रहे हैं भीतर दुश्मनों की तरह कहीं भीतर कोई लड़ाई जारी है कोई कीटाणु भीतर घुस गए हैं जो शरीर के कीटाणुओं से लड़ रहे हैं शरीर के रक्षक और शरीर के शत्रुओं के भीतर कहीं गहरा संघर्ष उस संघर्ष की वजह से सारा शरीर उत्तप्त हो गया है उत्तप्त होना सिर्फ लक्षण है सिम्प्टम है बीमारी नहीं है और अगर गर्म होने को ही कोई बीमारी समझ ले तो ठंडा करना इलाज तो पानी डालें बुखार तो नहीं बीमार चला जाएगा नहीं इतना ही समझें कि बुखार है तो भीतर बीमारी अब बीमारी को अलग करें और बीमारी अलग हुई ये तब जाने जब शरीर पर बुखार न रह जाए तो चिकित्सक कहता है जब शरीर पर गर्मी नहीं है तब आदमी स्वस्थ है लेकिन शरीर पर गर्मी घटाने का उपाय स्वास्थ्य की विधि नहीं कृष्ण जब कह रहे हैं कि भय नहीं रह जाता क्रोध नहीं रह जाता तो समझना कि क्रोध और भय टेम्परेचर है जो बीमार आदमी के डिसीज माइंड के भीतर जिसका मन आपस में लड़ रहा है कलह से भरा है कलह ग्रस्त मन में क्रोध का बुखार होता है कलहग्रस्त मन में कमजोरी आ जाती स्वयं से लड़के आदमी टूट जाता अपनी शक्ति को खोता है और इसलिए भयभीत हो जाता क्रोध और भय स्वयं जब आदमी मन में संघर्ष में पड़ा होता तब तब लक्षणाएं वे खबर देती हैं कि आदमी भीतर बीमार है चित्त रुग्ण है बस इतनी ही खबर और जब क्रोध और भय नहीं होते तब खबर मिलती है कि भीतर चित्त स्वस्थ है चित्त का स्वास्थ्य समाधि है अंतर स्वास्थ्य समाधि है इस भेद को इसलिए आपसे कहना चाहा कि आप क्रोध और भय से मत लड़ने लग जाना क्रोध और भय को देखना जानना पहचानना उनकी पहचान से पता चलेगा कि भीतर समाधि नहीं है फिर समाधि लाने के उपाय अलग ही हैं। समाधि लाने के उपाय करना समाधि आ जाएगी तो क्रोध और भय चले जाएंगे टेम्परेचर कहेगा कि नहीं थर्मामीटर बताएगा कि नहीं जब क्रोध और भय मालूम न पड़े तब समझना कि समाधि फलित हुई है लेकिन हम इससे उल्टा कर लेते हैं क्रोध और भय को दबा लेते हैं दबाने से खतरा है वो खतरा ये है कि समाधि तो भीतर फलित नहीं होती दबे हुए क्रोध और भय के कारण हमें पता भी नहीं चलता है कि भीतर समाधि नहीं हम लक्षणों में धोखा दे लेते मैंने गुरजेफ का नाम बीच में लिया था और मैंने कहा कि गुरजेफ के कोई पास आता तो वो शराब पिलाता वो न केवल शराब पिलाता बल्कि जब कोई आदमी साधना के लिए उसके पास आता तो वह अजीब अजीब तरह के टेम्पिटेशन पैदा करता वो अजीब सिचुएशंस स्थितियां पैदा करता है। वो एक आदमी को इस हालत में ला देता है कि उसको पता ही ना चले कि उसको क्रोध जगाया जा रहा है, उसका पूरा क्रोध जगवा देता है। वो ऐसी हालत पैदा कर देता है कि वह आदमी बिल्कुल पागल होकर क्रोध हो जाए और जब वो पूरे क्रोध में आ जाता तब वो उस आदमी को कहता कि जरा जाग के देख कि कितना क्रोध है तेरे भीतर जब तू आया था तब इतना क्रोध नहीं था लेकिन तू यह मत समझना कि यह क्रोध अभी आ गया यह था तब भी लेकिन भीतर दबा था अब प्रकट हुआ है इसे पहचान ले क्योंकि यही लक्षण है हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे भीतर कितना दबा है आमतौर से हम समझते हैं कि हम कभी कभी कोई हमें क्रोधित करवा देता है यह बड़ी झूठी समझ है कोई दुनिया में किसी को क्रोधित नहीं करवा सकता जब तक कि भीतर क्रोध मौजूद न हो दूसरे लोग तो केवल निमित्त बन सकते हैं खूंटियां बन सकते हैं कोट आपका ही टंगता है कोट खूटी का नहीं होता आपके पास कोट होता है तो आप टांग देते हैं आप ये नहीं कह सकते कि इस खूटी ने कोट टंगवा लिया कोट तो था ही चाहे हाथ पे टांगते, चाहे सांकल पे टाँगते चाहे खीली पे टांगते चाहे कंधे पे टांगते कहीं ना कहीं टांगते कोर्ट तो था ही आपके पास खूंटी ने सिर्फ रास्ता दिया आपका कोट टांग लिया खूंटी जुम्मेवार नहीं है जुम्मेवार ही हैं, खूंटी सिर्फ निमित्त है एक आदमी मुझे गाली देता आग भड़क उठती क्रोध आ जाता तो मैं कहता हूं इस आदमी ने क्रोध पैदा करवा दिया ये आदमी क्रोध पैदा करवा सकता है तो मैं आदमी हूं कि मशीन हूं किसने बटन दबाई और क्रोध पैदा हो गया नहीं क्रोध मेरे भीतर उबल रहा है ये आदमी सिर्फ निमित्त और ऐसा मत कहिए कि ये आदमी मुझको खोज रहा है असलियत तो ये है कि मैं इस आदमी को खोज रहा हूं अगर ये न मिले तो मैं मुसीबत में पड़ पहुंचाऊंगा ये मिल जाता है तो मैं हल्का हो जाता हूं अनबर्डनड हो जाता हूं बोझ उतर जाता है जैसे कुएं में हम बाल्टी डालते फिर बाल्टी में पानी भर के आ जाता है लेकिन कुएं में पानी तो होना चाहिए न बाल्टी खाली कुएं से पानी नहीं ला सकती सूखे कुएं से पानी नहीं ला सकती खड़ा के लौट आएगी कह देगी नहीं दूसरे आदमी की गाली ज्यादा से ज्यादा बाल्टी बन सकती है मेरे भीतर लेकिन क्रोध वहां होना चाहिए तब उस बाल्टी में भर के बाहर आ जाएगा सब भरा है भीतर, दबा दबा के बैठे हैं बहुत कागजी दबाव है बड़ा दबाव नहीं है जरा खरोच दो अभी उभर पड़ेगा लेकिन उसे देखना जरूरी है तो कृष्ण की इस बात से यह मत समझ लेना कि क्रोध को दबा लिया भय को दबा लिया तो निश्चिंत हो गए समाधिस्थ हो गए स्थितिधी हो गए इतना सस्ता मामला नहीं है दबाने की बजाय क्रोध को उभार कर ही देखना और जब कोई गाली दे तो अपने भीतर देखना कितना उभरता है और जब कोई गाली दे तो उसे धन्यवाद देना कि तेरी बड़ी कृपा तू अगर बाल्टी ना लाता तो अपने कुएं की खबर ही ना मिलती ऐसा कभी कभी बाल्टी ले आना कबीर ने कहा है निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबा है साधुओं से कबीर ने कहा है कि साधु अपने निंदक को आंगन कुटी छबा के अपने पड़ोस में ही बसा लो कि जैसे तुम बाहर निकलो वो बाल्टी डाल दे तुम्हारे भीतर जो पड़ा है वो तुम्हें दिखाई पड़ जाए क्योंकि उसे तुम देख लो उसे तुम पहचान लो तो तुम्हें अपनी असली स्थिति का बोध हो और जिसे अपनी असली स्थिति का बोध नहीं है वो अपनी परम स्थिति को कभी प्राप्त नहीं हो सकता है जो अपनी वास्तविक यथार्थ स्थिति को जानता है आज के क्षण में वो अपनी परम स्थिति को परम स्वभाव को भी उपलब्ध करने की यात्रा पर निकल सकता है क्रोध और भय इंगित हैं, सूचक हैं सिंबॉलिक हैं, सिम्टोमेटिक हैं। उनसे डायग्नोसिस कर लेना उनसे अपना निदान कर लेना कि ये है तो मेरे भीतर समाधि नहीं है लेकिन इनको दबा के मत सोच लेना कि इनको दबाने से समाधि हो जाती नहीं समाधि आएगी तो ये नहीं हो जाएंगे इनके इनके दबाने से समाधि फलित नहीं होती इसलिए कृष्ण ने बहुत ठीक सूत्र कहे दुख उद्दिग्न ना करे सुख की आकांक्षा ना हो क्रोध उत्तप्त ना करे भय कपाए नहीं तो जानना अर्जुन कि ऐसा व्यक्ति समाधिस्थ है